जानी पी कैधि गारी सजलमयन पुल कावली बाड़ी बारी दूरदीरे जल दियनुमाना ऊ ता गु जल जाना अब कछ कुशल जाऊं बलिहारी जस सफ सुख भवन खरारी चित्रपालुरुराई सप गई हे तुधरी निथुराई सहज पान सेवक सुखदायक को सबहु खुसुरत कर धुनायक सबु नयन मम शीतल काता नीरस श्याम मृतुगाता वचन में आव नये भर बारी आना तो हौन हाँ पद विसारी परम विर आकुल सीता पिमृदु वचन विनीता मातृ कुशल प्रभु वनुज समा तब दुख दुखी सुखता निकेता जन जननी मानु जियुना namo buddhaya namo satyam namo ramake tuna parake namo tuna yagupattikara sandhu suvav sunajanani tariti namo buddhaya namo satyam namo ramake tuna asato hi sabbeso satta bhagahu हरे बिलोचन चलनी रसिया मानती गोलो भाई सरसिले उस करें प्रंका अशोक वन दृष्टि के लिखे सीताजी हनुमान जी उनके सामने प्रगट हो गए और उन्होंने अपना परिचय दिया बताया कि हम भगवान श्री राम जी के दास है उनके दूत है ये बात बिल्कुल सत्य है करना इहान भगवान की शपथ है सीता जी ने पूछा कि ये कैसे हम समझे की मनुष्य किया और बंदरों की इनकी मित्रता कैसे हो सकती है तुम्हारा तो उनसे कैसे परिचय कैसे हुआ संबंध साथ कैसे हुआ तो क्या तो हनुमान ने सब कथा तो सुना दी <coughs> और जब सब बात बताई कथा दी तो सीता जी को विश्वास तो तो हो गया कि तो हनुमान जी बात बाद रहे हैं और उनको ये भी समझ में आ गया कि हनुमान जी भगवान राम के दूत है भगवान राम के प्रिय भक्त हैं, हैं सेवक हैं ये सब बात उनकी समझ आ गई और जब ये समझ में आई तो उनके हृदय में भी हनुमान के प्रति एक सद्भाव उत्पन्न हुआ उसका वर्णन करते हैं कि हरिजन ज्ञान प्रीति यदि गाली हुई ले जाना के तो भगवान के भक्त हैं हरिजन के माने कानपुर में एक वकील थे वकील साहब गए उनके पास उन्होंने तो कहा तुलसीदास जी हरिजनों की बड़ी पसंद प्रशंसा और उनका हरिजन से तो तात्पर्य की दिन तुम गांधी जी हरिजन कहते तो रहे बेहरिजन कहा रामायण में हरिजन सब जैसे आया है लेकिन उसका अर्थ क्या है हरि हरिभन भगवान जन के मन भक्त जो भगवान के भक्त हैं उनकी तुलसीदा तो की प्रशंसा कर रहे हैं किसी जात विशेष की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। जितना कभी कभी तो रूढ़ हो जाता है समाज में प्रचलित जैसे हरिजन कहें तब आजकल किसी भक्त को कहते हैं कि ये भक्त क्या ये तो बिल्कुल हरिजन है तो, तो, तो तुखी हो जा रहा है कहे तो हम तो हरिजन समझते है हम जहा भगवान के और ये हमको तो हरियाणा शब्द के मूल्य है शब्द का मूल्य झटता है ये आप ध्यान दे तो समाज में इस प्रकार से चलता रहता है होता रहता है जैसे एक सत्य संस्कृत में है रानी तो सब लोग जानते हैं कि रानी के माने राजा की पत्नी रानी है और रानी भी एक बड़ी रानी होती है। रानी राजा की कई रानिया हुई तो एक रानी बड़ी रानी होगी महारानी होगी या महत्व महात माने भी बड़ा है महारानी महात रानी रानी क्या राजा की बड़े स्त्री आप देखो समाज में कहा है शब्द का कैसे कैसे बदल जाता है ये पहले भी होता है आज भी होता है आगे भी होता रहेगा ये होते रहते हैं लेकिन जब शास्त्रों का हम कहने के साथ शास्त्रों के जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें उपनिषदों का अध्ययन करें तो हमें ये ढूंढना पड़ता है कि ऋषियों ने इन शब्दों का प्रयोग किस आस में किया था और अगर वो हम ध्यान नहीं देते आजकल वो शब्द के साथ में प्रचलित हैं और उनका प्रयोग हो रहा है वो अर्थ अगर हम उसमें ढूंढने लगेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा हम समझ नहीं सकते कि ऋषि को क्या कहते हैं तो हरिण जानप्रीत गाड़ी जब सीताजी ने देखा जी तो भगवान के बड़े करते हैं हनुमान जी तो और इनको जिनके मन में भगवान की प्रतिभा कदार प्रेम है ये सब आया सजल नयन काबल बाढ़ी तो उनके सीता जी के ने सज हो, हो गए और उनके शरीर कुल्पित हो गया प्रसन्नता सजल नयन के माने यहाँ प्रसन्नता के नेता सीता जी को लगा दी देखो भगवान गए जैसा अनंत भक्त बड़ा प्रिय भक्त भगवान का जगो आ गया तो उसको प्राप्त करके तो बड़ा भरोसा हुआ, हुआ। तो बड़ी प्रसन्नता उनको सीता के मन में हुई तो रहूम आना सीता जी कहने लगी कि हम तो जिले के सागर में डूब रही थी और भय का तुम तो हमारे लिए जहाज बढ़े जिसे डूबते हुए व्यक्ति के पास जहाज पहुँच जाए नाव पहुँच जाए तो व्यक्ति को सहारा मिल जाए तो उस नाव से हम पार हो जाएंगे डूबने से बच जाएंगे ऐसा सीता जी को भरोसा अनुमान जी देखें ये जानने पर भगवान के भक्त है किसी से अब यहाँ एक बात इस बात को ध्यान रखे आध्यात्मिक दृष्टि अगर इसमें शिक्षा अध्ययन करना चाहे तो ऐसे यदि किसी व्यक्ति को भगवान का भक्त मिले कोई भक्ति व्यक्ति भक्ति चाहता हो भक्ति का अभ्यास कर रहा हो ज्ञान और भक्ति का जीवन में अभ्यास कर रहा हो और ऐसे व्यक्ति को कदाचित कोई भगवान का भक्त परम भक्त मिल जाए परम ज्ञानी व्यक्ति मिल जाए परमात्मा भाव स्थिर रहने वाला मिल जाए तो फिर उसको बड़ी प्रसन्नता होगी उसे ये होगा कि बस अब इससे हमें बहुत सहायता मिल जाएगी इसके कारण ऐसी हमारी हमको भी भक्ति इसकी सहायता से प्राप्त हो जाएगी ज्ञान इसकी सहायता से प्राप्त हो जाएगा ये भी साधकों की दशेष प्रताप की तरह है जहाँ भगवान बास प्रदर्शन गिर आरोप कर रहे थे वर्षा ऋतुआ रही थी कि के वर्णन करते समय भगवान ने भी कहा था, था कि कि देखो किसी भक्त को देख करके सब बड़े प्रसन्न होते हैं उनको हो प्रसन्न हो जाते हैं तो उनको प्रसन्नता इस बात की होती है कि सब कृष्णों के दर्शन से हमारा कल्याण भी होगा हित होगा ये इस प्रकार ध्यान भाव रखते है उसी उसी विचार से गोस्वामी की शब्दावली की योजना उसी प्रकार से करते हैं। अब कबूल तो कुशल जाओ बलिहारी सीताजी कहती हैं जी हम तुम्हारी बलिहारी आते हैं अब तुम जयो हो भगवान श्री राम जी की कुशल समाचार बताओ कैसे हैं कहाँ है अनिज सहित सुख भवन खड़ारी अपने अनिज सहित लक्ष्मण जी लक्ष्मण जी की कुशल सुनाओ भगवान श्री राम जी की जो खराड़ी और जो सुख भवन है ऐसे भगवान राम का स्मरण बनाओ देखो तो अब भगवान का स्मरण ऐसे करते हैं भगवान का भाव हृदय में आता है तो दो बातें आती हैं एक तो भगवान खरारी हैं और दूसरे सुख हैं है सुख है कि है जो मने सुख दिधान है आनंद सिंधु हैं तो भगवान का स्मरण करें तो ऐसा करें कि भगवान दुख देने वाले नहीं है और भगवान के पास दिखाई नहीं देंगे कहाँ जिसके पास जो होगा से देंगे अगर भगवान के पास भी दुख होता तो दूसरे लोगों को देते लोग। दूसरों को दुख देते क्यों हैं? व्यवहार में देखते हैं, समाज में क्योंकि बेचारे स्वयं दुखी हैं, इसलिए दूसरों को दुख देते हैं ये सब मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं, जो नहीं कहते हैं जो भारतीय मनोविज्ञान ये सारे विश्व भर में मनोविज्ञान के जितने ज्ञाता हुए हैं हो रहे हैं उन सब लोगों का भी मत इसी प्रकार का है उन लोगों ने भी अपने अपने ग्रंथों में जगह जगह इस प्रकार के उदाहरण दिए हैं कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दुख देता है और दुख दे के प्रसन्न क्यों होता है क्यों उसके पीछे उसकी जी बौद्धिक मानसिक कमजोरी है वो स्वयं जीवन में दुखी रहा है इसलिए उस दुख के कारण से उसके अंदर इस प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है कि दूसरे के लेकिन जो अपने अंदर से आनंद आनंद उसमें संतुष्ट है आनंद है दुखी है ही तो ऐसा व्यक्ति दूसरे को क्या देगा जो है सो देगा मैंने सुख ही एकमात्र देश सरकार को दे ही नहीं सकता उसके वाणी से भी जो कुछ निकलेगा वो सुखदायित्व ही निकलेगा मृदल बात ही निकलेगी कोमल भाव ही निकलेगी तो आध्यात्म में साधना का भी एक ध्यान रखे बराबर कि जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिकता बढ़ती जाती है उसका ज्ञान आता जाता है और वो जीवन वो अध्यात्म उतरता जाता है की तो मैंने हमारा जीवन आध्यात्मिक बनता जाता है ऐसे कैसे तो व्यक्तित्व में मधुरता आती जाती है सुगंध आती जाती है प्रेम आता जाता है और उसे भरपूर हुआ जब समाज में रहता है अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आता है तो अन्य व्यक्तियों को भी ऐसे व्यक्ति से मिलकर के प्रसन्नता होती है सुख का अनुभव होता है प्रसन्नता का अनुभव होता है अगर किसी से मिलकर के मिलने से व्यक्ति को डर लगे ये, तो जैसे मिलेंगे तो खाम खा झटित होगी खमका जो है वो हो कर्कश्ता बढ़ेगी तो व्यक्ति कतराएगा भागेगा इस पैमाने व्यक्तित्व कुंठित है अभी विकसित नहीं हुआ आध्यात्मिकता उसमें आई नहीं ये तो इतनी सीधी सी बातें हैं आध्यात्मिकी ये व्यक्ति को अच्छी तरह से पकड़ करके मजबूती से रखना चाहिए ना भूलना नहीं चाहिए तो कभी तो भगवान जो है वो हो सुख और दूसरे भगवान जो है वो खरारी खरारी का मने जो खर है उसके अरी है खर और दूसरों को भगवान ने मारा इसलिए कथा के अनुसार तो ऐसे होगा कि भगवान ने खर दूषण का बध किया है इसलिए खर और बड़े शक्तिशाली थे कृष्णा ये तीनों भाई बड़े शक्तिशाली थे भगवान ने इन तीनों को मार दिया इसलिए बड़े शक्तिशाली भी है तो शक्ति की कल्पना करें की भगवान बड़े शक्तिशाली है तो भी खरारी कह सकते हैं और वैसे खर उसका नाम क्यों था तुलसी तो राष्ट्रीय ने उसका भी संकेत बालकाल में पहले कर दिया था आ? कि दोष रहित तो दूषण सहित इस रामचरित मानस कैसा है कि इसमें दोष तो नहीं है लेकिन दूषण जरूर है तो दोष नहीं है तो दूषण कहाँ से आ गया तो खर के बाद वो दूषण की कथा इसमें है इसलिए से रामायण में दूषण भी है दूषण कोई काव्य का दोष नहीं है दूषण उसमें पात्र है खर है दूषण है ऐसे खर्च माने है जो व्यक्ति जो वो हो अब खर तो आप खर आप जानते हो एक तो के बहुत ही खर्च बहुत खराब थे वो खराब क्या है तो खर के माने दबा और दूसरा खर्च माने खरखरा जिसका स्वभाव खरखरा खर खर माने क्रोधी से चिल स्वभाव करे वो भी खड़े और खचरा स्वभाव किसी व्यक्ति का है तो गधे से सुंद भी सकते हो आप यही बात है वो गधाई है जो खचरे स्वभाव का है वो तो कोई खड़ा नहीं इसलिए ये है जैसे दूसरा दोष है ऐसी खरगी एक दोष है इसलिए भगवान इन दोषों का संघार करने वाले भगवान का स्मरण करते रहे तो भगवान समस्त दोषों का संघार कर रहे काम क्रोध लोग मद मत्स्य प्रपंच पाखंड इन सब का विनाश करने वाले भगवान है जैसे जैसे उनका स्मरण करते रहेंगे ये सबके सब, सब दोष दूर हो जाएंगे इसलिए भगवान के सौम्य रूप का उनके शील ध्यान भगवान के स्वरूप का स्मरण बार बार करना चाहिए जीदास का मत है की निर्गुण पर्म की अपेक्षा सगुण प्रम का ध्यान ज्यादा कर लेना चाहिए सगन ब्रह्म का ध्यान के मैंने उपासना भगवान राम का करो कि भगवान परम परमात्मा पर तो हैं है लेकिन वे शील निधान है प्रेम निधान है आनंद निधान है उनका स्वभाव बड़ा ही सुंदर है प्रिय है अपने भक्तों पर बड़ी कृपा करने वाले हैं दयालु हैं उदार है शांत भाव है। के हैं बिना किसी प्रयोजन के या बिना किसी बदलाव प्राप्त करने की इच्छा के सदा ही दूसरे लोगों का हित करने वाले है सदा दूसरों को प्रसन्नता प्रदान करने वाले सुख देने वाले जितने दोस्त दुर्गुण भगवान के हैं सब लोगों के हैं उन सबको दूर करने वाले भगवान हैं। इस प्रकार के भगवान के ऐसे गुणों का बार बार स्मरण करना चाहिए जब भगवान के गुणों का स्मरण करें तो भगवान के गुण निधान है जब उनके गुणों का स्मरण करेंगे तो वही भगवान की कृपा से अपने हृदय में आएंगे चाहे तो ऐसा मान कि भगवान की कृपा से आएंगे वो गुण और चाहे मनोवैज्ञानिकों तो की दृष्टि से सुने दो ये एज यू थिंक सो यू विकम भगवान के गुण भगवान का स्मरण करोगे तो स्वयं भी गुण बन जाएगा इसलिए जो है भगवान का स्मरण करो सुख भगवान का खरारी भगवान का उनका निरंतर स्मरण होते रहना तो अनिज सहित हित अनिज सहित सुख भवन खरारी ऐसे जो भगवान हैं उनके हमें हमें उनके एक कुशल सूचना उनकी दो की तो वो कहा है कैसे है कुशल सहित है यहाँ ऐसा तो लगता है की अच्छा तुलसीदास जी की रचना के कारण ऐसी ऐसा हो गया हो ये चौपाई लिख रहे थे तो उसमें आवश्यकता पर तो दिया हो या सीताजी ने जानबीज ऐसा कहा हो पहले लक्ष्मण जी की कुशल पूछी अब उसके बाद भगवान राम की कुशल लक्ष्मण जी की कुशल की ज्यादा चिंता थी उनको ऐसा लगा कि हमने लक्ष्मण जी को उस पटांग कुछ कह दिया था उस समय तो लक्ष्मण जी को मन में जरूर नाराजगी हुई होगी और उसके बाद में जब रावण हमको ले गया तो उसके बाद जब वो भगवान के सामने गए होंगे और भगवान ने जाना होगा कि देखो लक्ष्मण जी सीता को छोड़कर के चले आये तो लक्ष्मण जी को भी बहुत ज्ञान हुई होगी और हो सकता है कि भगवान राम जी उस पर दुष्ट हुए लक्ष्मण तो लक्ष्मण जी के ऊपर उनको एक प्रकार का दया भाव भी उनके मन में था कि देखो एक बहुत बड़ी गलती हो गई लक्ष्मण जी से ऐसे नहीं बोलना चाहिए यदि तो ये भी प्रकार की घटनाएं आती रहती हैं तो उनका उल्लेख करके ये बताना चाहते हैं कि देखो कभी कभी छोटी सी गलती पश्चात के लिए कितनी बड़ी बात हो है कोमल चित्रपाल रघुराई लोग तो पूछते हैं कि देखो भगवान श्री राम जी तो कोमल स्वभाव के हैं। कोमल चित्र कराने ये है कि जब दूसरे के दुख को देखकर करके जिसका मन दृढ़ होता है वो कोमल चित्र पहलाता है ये बात जो है उत्तर कांड में फिर आएगी संतों में जहाँ प्रणन भगवान ने किया है वहाँ ये कहते हैं तो देखो लोग जो है संतों का ये तुलना मक्खन से करते हैं नवनीत से करते हैं संत हृदय नवनीत समाना नवनीत के माने मक्खन मक्खन की तरह तो से संत का हृदय होता है मक्खन की तरह संत का हृदय होता, तो होता है तो कैसा होता है कि बड़ा चिकना होता है स्नेह होता है और कोमलता देख तो मक्खन में कितनी कोमलता होती है ये सब होती है लेकिन तुलसी राशि कहते हैं तो भी जब ज्यादा विचार करोगे तो पता लगेगा कि संत का हृदय और मक्खन से तुलना करना कोई ज्यादा बहता नहीं है संत का हृदय अगर टटोलों की पता लगेगा तो मक्खन से भी ज्यादा कोमल निज परितापित्रवय नवनीता और पर सुत पुनीता माने मक्खन जब वो हो जब गर्म करोगे तब बिगलता है स्वयं गर्म होगा तब तो मिलेगा लेकिन संत लोगों को जो स्वयं कष्ट होता दुख होता है तो उसके कारण नहीं वो उनको परेशानी होती है। वो तो सब उनके लिए शायद है खल के बचन संत सैसे अगर दुष्ट तो लोग कोई भी हैं भी उल्टी सीधी बातें कुछ करते भी रहते हैं तो संत लोग उसको बड़े धैर्य पूर्वक बड़ी प्रसन्नता के साथ मुस्कराते हुए सहन कर लेते हैं। उनके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वो तो पर्वत के समान है बुन्द आघात साये गिर कैसे खल संत सह कैसे ये इसलिए वो तो दूसरे की बात अपने ऊपर जब बात आए तो सहन कर लेंगे वहाँ तो कोई पिघलने वगलने की बात नहीं लेकिन पर्व संत को मिलता जब दूसरे कंतुक को देखें, तब वो द्रवित हो जाए वो देखें कि दूसरे व्यक्तियों की कैसी मजबूतियां हैं कैसी कठिनाइया हैं, व्यवहारिक जीवन की कठिनाइया हैं, या उनकी चारित्रिक कठिनाइया हैं, या स्वाभाविक कठिनाइयां हैं स्वभाव से उनमें दूषित स्वभाव का बन गया है तो उस पर वो दया आनी चाहिए उसकी निंदा करने से उसके दर्व दूर रहे होंगे उसके जो है उसके जो है वो में अगर किसी व्यक्ति के दूसर दो देखें कि देखो इस व्यक्ति में ये दोष हैं और इन दोषों के कारण से ये व्यक्ति परेशान भी रहता तो समझदार व्यक्ति का क्या काम है कि ये उस पर कया करे ये समझे कि उसकी प्रकृति कैसी विकृत प्रकृति बन गई है और विचारातमी ही प्रकृति के कारण से कैसे पीड़ित हो रहा है कोई उपाय ऐसा निकले जिससे ये प्रकृति बदले और उसके दुख दूर ये संत का स्वभाव कैसे करमल चित्रपाल रघुराई रघुराई भगवान श्री राम जी तो बड़े कोमल चित्त हैं सीता जी इस प्रकार के हनुमान जी से कह करके ये कहना चाहती हैं उसके माने भगवान को हमारी तरफ ध्यान जरूर होगा कि हम कितने कष्ट में हैं कितने दुख में हैं तो उनको इधर की तरफ ध्यान हमारी तरफ भी ध्यान उनका है कप के लिए चिठरी मिठराई है जब कोमल चित्र है तो उन्होंने हमारे ऊपर इतनी निष्ठता क्यों की इतना विलम्ब क्यों किया है शीघ्र ही हमारा उद्धार है ब्राह्मण से क्यों नहीं कराता है <coughs> ये विलम्ब क्यों हो रहा है तो सहज सेवक सुखदायक भगवान का सहेज बान बान के मन स्वभाव मने भगवान का ये सही स्वभाव है कि वो सेवक सुखदायक अपने सेवकों को सुख देने वाले है ये भगवान का स्वभाव है देखो ये है इसके माने ये सब व्यक्ति सब व्यक्ति में ऐसा नहीं है तो भगवान में होते हैं और अगर हम भगवान नहीं है तो हमने ये गुण कैसे हो सकते हैं तो हमें तो आने ही नहीं चाहिए ये नहीं गुण तो हम भी भगवान बन जाएंगे, बड़ी मुसीबत हो जाएगी ऐसा नहीं है क्यूँकी ये गुण तो भगवान के जो गुण है वो इसीलिए है कि ये गुण तो अपने अंदर भी आ जाए तो इसके माने हमारे अंदर भगवान आ गए और भगवान के दर्शन हो गए भगवान की प्राप्ति हो गये जब भगवान हमारे हृदय में आए तो ये सब हमारे ये सब गुण ही का रूप धारण करके तो भगवान आएंगे तो ये मान सुखदायक कभर नायक सीता जी पूछती कभी भगवान को हमारा स्थान आता है क्या कभ को कभी स्मरण आता है मैंने रोज रोज ना लेकिन कभी कभी याद आता हूँ बात बहुत है ऐसा लगता है हमको <स्थाँगा> तो कब नये भर कब नये मम शीतल ताता वही मृत श्यामृतु जाता और सोचती कभी भगवान श्री राम जी के पुरा प्राप्त होंगे और उनके स्वरूप को करके हमारे में तो शीतल होंगे क्या ऐसा कभी समय आएगा तो भगवान कभी कृपा करेंगे आएंगे हमारा उद्धार होगा क्या बचन नयाव, नयन भर बारी सीता जी ये सब बातें बड़ी ही गले भरे गले ऐसी और दुखित होकर के ये सब कह रहे थे की ये कहते कहते क्या हो गया ये बचन नचन नला भरे आया अब बुरा सीताजी गुप्त आगे कुछ नहीं कह सके और नयने भरे बारी और आंखों में तो भी आंसू आ गए स्मरण करते हुए आनाथ हट विशारी देखो भगवान ने हमको बिल्कुल मिला दिया याद ही नहीं किया ऐसे करके तो देखी परम विराकुल सीता सीता जी को उस प्रकार दुख देख करके भगवान के विरोध के दुख से दुखी सीताजी को देख करके हनुमान जी को क्या हुआ कि बोला कभी मृत वचन भी नहीं था हनुमान जी जो है वो उनके हनुमान जी के मन में भी कम न आ गई और उनके बचे विनम्रता के साथ में बड़ी मृतता के साथ में हनुमान जी ने उनको कोमल बच्चों के द्वारा समझाने और आश्वासन देने का प्रयास किया भी है की हनुमान जी जो तो है वो सीता जी के इस प्रकार के दुखित देख करके देख परम वि कुल सीता शोचण कटे कल्प संबीता मैंने एक क्षण हनुमान जी को कल्प समान लगता है सीता जी को दुख देख कर वही बात यहाँ कहते है देगी पंक्ति बिल्कुल वैसे है इस बार तो तो ये आती वैसे ही जब हनुमान जी के पेड़ को प्रथम सत्य हुए थे बार में दो एक ऊपर देखो आप यही पंक्ति है वहाँ परम देम विरा कुल सीता शोषण कटे काल संबीता वही कहते हैं देख परम ग्र कुम्रदु बचनता हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता के साथ में सीता जी से इस प्रकार ऐसी कहा की प्रभु अनुज समेता उसी क्रम ऐसी बता रहे हैं जैसे सीता जी ने पूछा था कुशल पहले इनकी पूछी थी तेले हनुमान जी इनकी कुशल बताने लगे मात कुशल प्रभु अनुज समेता की हे माँ भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों कुशल और तब दुख दुखी सुकृपा केता के और फिर कभी कभी स्मरण करते है क्या हमारा तो उसके उत्तर में कहते नहीं नहीं वो तो तुम्हारे दुख से बहुत दुखी है कितनी पंत भी बहुत याद रखने की बात है की तब दुख दुखी शुक्रपा केता के आपको ऐसे अगर ऊपरी ऊपरी बात आप पढ़ेंगे माने सैलो थिंकिंग होगी या हरीडली पढ़ जायेंगे तो आपको लगेगा की बड़ी विचिक्र बात है अनिज सहित सुख भवन शहित सुख भवन खरारी भगवान के सुख भवन और यहाँ क्या कहते हैं तब दुख दुखी शुक्र पानी के का भगवान तुम्हारे कुछ दुखी अब बताओ दोनों में ताल मिलकर हैं उल्टी सीधी बातें नहीं लोग बात कहते रामायण तो बड़ी उल्टी सीधी बातें लेकिन जड़ी जेल तो सीता ही भूल जाती है जगह हम सुख भवन भगवान को कह रहे हैं जिनमें दुख रचमांत रह रहें और दूसरी जगह थोड़ी देर में भगवान तो बड़ी दुखी तो अब ये इस बात को ये क्यों ऐसी बात है इसको समझने के लिए व्यक्ति को शांति और थोड़ा उसमें श्रद्धा विचार धनता ये सब चिंतन में आएगी तब उसको समझ में आएगा यहाँ हम देखते हैं कि भगवान राम जो है वो अपने दुख से दुखी नहीं और ना है और न होते हैं न भगवान दुख अपने अंदर है न कोई उनको अपना दुख है न दुख से दुखी है भगवान अपने आप को आनंद निधान है सुख निधान है लेकिन भगवान को दूसरों के दुखों से दुख होता है दूसरों के दुख से जो दुख, दुख होता है उसे करुणा कहते हैं और जब व्यक्ति के आश्रय में करुणा आती है तभी कृपा और दया का भी होता है अगर व्यक्ति में करुणा न हो और दया न हो कृपा न हो तो फिर वो मनुष्य क्या है चाहे संत हो चाहे भगवान हो अगर हम ऐसी कल्पना करें कि भगवान में करुणा बिल्कुल है ही नहीं और किसी के ऊपर कृपा करते नहीं और कभी उसके दयाल ही नहीं करते तो ऐसे भगवान को कौन चाहेगा कौन से प्रेम करेगा कौन से भक्ति करेगा भगवान ये तो? किसी काम से नहीं रहेगा इसलिए यज्ञ भी भगवान को अपने आप से कोई दुख नहीं है और भगवान जी यहाँ पर जितना भी जब वहाँ पर देखते हैं सीताहरण होने के बाद में जो भगवान एक प्रकार से गिला करते हुए रोते दुखे रोते हुए ऊँगते हैं तो उस समय लोग आ सकते हैं जो भगवान को कोई अपना दुख है जिस दुख के कारण से भगवान दुखी है जैसा की प्राय संसार में जीवों को मनुष्यों को होता है जब उनको कोई दुख का कारण होता तो अपने दुख के कारण से दुखी होते हैं तो वही आरोप भगवान की मन भी करते हैं कि भगवान को भी इस समय दुख पन हुआ होगा उस दुख से वो भगवान दुखी हो हुए होंगे करोटे घूम रहे होंगे लेकिन ऐसा नहीं था उनको भगवान को सीता के हरण के सीता जी के समय दुखी होंगी तो सीता जी के दुख से उनके अश्रय में करुणा जा जागरूक जा जा उस दुख से भगवान राम जाते हैं इसी सब सेना लेकर के जाते हैं रावण को मारते हैं करते हैं